दर्शन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है और जो चित्त की वृत्तियों को रोक देता है उसको समाधि अवस्था में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है जो योगाभ्यास नहीं करता है चित्त की वृत्तियों को रोकता नहीं है उसको वह आनंद तो नहीं मिलता है और सांसारिक स्थिति के अनुसार अपने आप को वो हर समय हर्ष शोक के सागर में डूबा हुआ अनुभव करता है चित्त की वृत्ति पांच प्रकार के हैं इसके बारे में हमने कल विचार किया आज हम विचार करते हैं इन मृत्युओं को रोकने का उपाय क्या है पांच वृत्तियां हैं और पांचों की पांच वृत्तियां क्लिष्ट भी है अक्लिष्ट भी है तो इन मृत्युओं को रोकने का उपाय क्या है तो महर्षि पतंजलि जी सूत्र में बताते हैं सूत्र थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ बोलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध दो उपाय महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं। एक उपाय है अभ्यास करना और दूसरा उपाय है वैराग्य इन दो उपायों से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है इनको हम रोक सकते हैं अभ्यास क्या है वैराग्य क्या है इसको स्वयं सूत्रकार बताएंगे मोटे रूप में हम ऐसे समझे जैसे कल्पना कीजिए किसी विद्यार्थी के पास अच्छी बुद्धि है लेकिन वो पढ़ाई ना करे तो उसको सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी और किसी के पास अच्छी बुद्धि है ही नहीं और पुरुषार्थ करें तो भी पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता एक तो हमें अभ्यास करना पड़ता है पढ़ाई करनी पड़ती है रोज उसकी आवृत्ति करनी पड़ती है ये हो गया अभ्यास और वैराग्य पीछे से हमारे पास कुछ संस्कार ऐसे हो जिसके माध्यम से हम और आगे बढ़ सकते हैं आप लोगों सभी ने नदी जरूर देखा होगा देखा नहीं देखा ऐसी तो कोई नहीं है जो नदी ना देखा हो हम मारसी ब्याजी यहां एक ऐसा नदी का वर्णन करते हैं जैसे नदी के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा मर्षि व्यास जी कहते हैं, चित्त नाम नदी चित्त को एक नदी के उपमा दे रहे हैं। चित्त भी एक नदी के समान है लेकिन हम संसार में जो नदिया देखते हैं, उसमें एक ही धारा होती है जल का प्रवाह एक तरफा होती है मार्षि व्यास जी यहाँ जिस नदी के बारे में वर्णन कर रहे हैं ये कहते हैं चित्त नदी नाम उभयतो तो इसकी धाराएं दोनों तरफ बहती है किसी भी नदी में दो तरह धारा है क्या एक ही तरफ धारा होती है लेकिन ये चित्त नामक नदी है जिसमें दो तरह धारा है कौन सी कौन सी धारा है कहते बाति कल्याण आय बहती पापाया एक धारा चित्त में पाप की ओर बहती है और एक धारा चित्त में कल्याण की ओर बहती है जो जीवन मुक्त योगी है उनको छोड़ दीजिए बाकी शेष जितने भी मनुष्य हैं, सबके अंदर दो प्रकार की धाराएं चलती हैं। कभी तो कल्याण के विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और कभी पाप के विचार उत्पन्न हो जाते हैं पाप मतलब ऐसे मत सोचिए कि केवल हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तभी पाप होता है हम जहां भी नियमों का उल्लंघन करते हैं जैसे कला आत्मनिरीक्षण में पूज्य आचार्य जी आपको बता रहे थे तो ऐसे जहां जहां हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वहां वहां पाप के भागी होते हैं आलस्य करने की इच्छा हुई अब शरीर में दुर्बलता है रोग हो गया तब तो हम विश्राम करेंगे उसमें पाप नहीं लगेगा सामर्थ्य होते हुए उसका प्रयोग ना करना अथवा दुरुपयोग करना ये पाप के भाग्य होते हैं सामर्थ्य ही नहीं है तो उसमें पाप नहीं होता है न्यूनता तो कह सकते हैं लेकिन उसको पाप के रूप में नहीं गिनते तो ये चित्त नामक जो नदी है इसमें दो प्रकार की धाराएं बहती हैं, एक कल्याण की ओर और एक पाप की ओर दोनों प्रकार की ये धाराएं चलती है तो जो विवेक विषय से विवेक विषय की ओर झुकी हुई धारा होती है उसको कल्याण वहा धारा कहते हैं और जो अविवेक से उत्पन्न होने वाली धारा है उसको पाप की धारा कहते हैं तो दो प्रकार की धाराएं हमारे चित्त में चलती हैं। इन दोनों धाराओं को जानना समझना आवश्यक है जब हम इन दोनों धाराओं को जानेंगे समझेंगे तब हम इसको रोक सकते हैं जब हमको पता ही नहीं चले अब मेरे चित्त में कैसे विचार आ रहे हैं? तो हम उसको रोकेंगे क्या और अच्छे विचारों को बढ़ाएंगे क्या तो पहले हमारे पास ये निर्णय होना चाहिए कि पाप की धारा कौन सी है और कल्याण की धारा कौन सी है ज्ञान होने के बाद फिर हम उसके ऊपर क्रिया कर सकते हैं जहा जहां, -जहां अविवेक से कोई विचार उत्पन्न होता है वो पाप की ओर ले जाने वाली धारा है और जो विवेक से उत्पन्न होती है वो कल्याण की धारा है कल्याण की ओर ले जाने वाली है वैराग्य से क्या होता है विषयों के स्रोत षोय का जो प्रवाह है वो सुख जाता है जैसे गर्मी हो तो कुछ नदियां ऐसे होती है बरसात की नदियां गर्मी पड़े तो बरसात में सुख बरसात की नदियां सुख जाती है और कुछ नदियां ऐसे है जहां हमेशा पानी रहती है। तो वैराग्य उत्पन्न होने से विषय का स्रोत ह्रास हो जाता है घट जाता है और विवेक का अभ्यास करने से जैसे आपको अभी अंतर यात्रा में अभ्यास कराते थे ध्यान उपासना के समय अभ्यास कराया जाता है ऐसे अभ्यास करने से क्या होता है विवेक का स्रोत उदघाटित होता है अभ्यास करना पड़ेगा केवल सुनने मात्र से नहीं होगा इसी बात को यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं एक तो आपको अभ्यास करना है और एक वैराग्य प्राप्त करना है दोनों जब ठीक ठीक है तब हम चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं चित्त को चित्त की वृत्तियों को रोकने का यही दो उपाय है तो अभ्यास हम ध्यान के लिए बैठते हैं उपासना के लिए बैठते हैं मन में अन्य विचार आते हैं नहीं आते हैं कैसी स्थिति रहती है उस समय तो मौन होता है बोलते नहीं है मन में अन्य विचार उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे हम कहते हैं मन में अपने आप विचार आते हैं ये अपने आप नहीं आते हैं इसके लिए आपको एक उदाहरण दिया जाता है आचार्य जी भी अभी बता रहे थे मन के अंदर क्रियाशीलता अधिक है इसी कारण से हमारा व्यवहार बहुत सिद्ध होता है रास्ते में हम चलते हैं सामने देख भी लेते हैं कहीं से गाड़ी का हॉर्न आए तो सुन भी लेते हैं और कहा क्या करना है वो विचार भी कर लेते हैं बहुत सारे कार्य हम इतने शीघ्र शीघ्र से करते हैं ये मन की सक्रियता के कारण है मन के अंदर इतनी सक्रियता ना हो तब तो हम ऐसे कार्यों को शीघ्रता से नहीं कर सकते पहले देखते हैं फिर पैर निकालते हैं लेकिन हमको लगता सारे कार्य एक साथ करते है ये मन के अंदर प्रिया क्रियाशीलता के कारण शीघ्र शीघ्र हम को कर लेते हैं हम यदि मन को हमने बेहिसाब चलाया तो उसको रोकना भी कठिन है आप में से अधिकांश लोग गाड़ी चलाते होंगे स्कूटर है मोटरसाइकिल है आप चलाएंगे तो उसकी एक गति की सीमा होती है इतनी गति तक आपको चलानी है कल्पना करिए मोटरसाइकिल है तो 80-90 तक आप चला सकते हैं लेकिन वो खतरा होता है लाल रंग आ जाता है उसमें 60 तक तो आप चला सकते हैं हरा रंग रहता है जब आप 90 की स्पीड में चलाते हैं मोटरसाइकिल है, अथवा 90 से भी अधिक 100 में चलाते हैं तो कैसी स्थिति होती है जिन्होंने कभी अभ्यास किया हो उनको पता हो आप हैंडल को पकड़कर रखते हैं तो कांपने लगता है हिलता रहता है और उस समय आप गाड़ी को तुरंत रोकना चाहेंगे तो रोक नहीं सकते गाड़ी को तुरंत आप घुमाना चाहेंगे दूसरी दिशा में घुमा नहीं सकते कोई पत्थर आ जाए कंकर आ जाए कोई जानवर आ जाए सामने तो तुरंत आप ब्रेक नहीं लगा सकते हैं गाड़ी पलट खाएगी और दुर्घटना हो सकती है ऐसे ही मन को हमने बेहिसाब चलाया कभी भी हम मन में सोचते हैं, तो ये विचार मेरे लिए आवश्यक है या अनावश्यक है कभी ऐसे हमने सोचा ही नहीं जो विचार आया उसी प्रवाह में चलते रहे जो सामने आया उसके ऊपर सोचते रहे ऐसे हमने इस बेहिसाब से चलाया इसलिए अभी ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो तुरंत ब्रेक नहीं लगेगा तुरंत ब्रेक लगाएंगे तो दुर्घटना होगी करना क्या है धीरे धीरे आपको अभ्यास करना पड़ेगा ध्यान के समय जैसे करते हैं और आचार्य जैसे अंतर यात्रा में अभ्यास कराते हैं अब एक मिनट के लिए मैं अन्य कोई विचार उत्पन्न नहीं करूंगा ऐसे सोचकर आपको संकल्प करके चलना पड़ेगा एक मिनट के लिए आप देखेंगे एक मिनट आप रोक देंगे अथवा कोई आपको जो विषय अच्छा लगता है उस विषय का विचार कीजिए तो आपके अंदर एकाग्रता बनी रहती है तो जिस विषय को हम चाहते हैं, जिसमें हमारी रुचि है उस विषय को उठाते हैं तो मन अनुकूल रहता है तो ऐसे अभ्यास करते करते धीरे धीरे ये स्थिति आ जाती है मन को हम जिस कार्य में लगाना चाहे उस कार्य में लगा सकते हैं अभ्यास क्या चीज है उसको अगले सूत्र में कहते हैं सूत्र बोलिए तत्र स्थित अभ्यास तत्र का अर्थ वहां पर वहां पर कहा पर जो दो विषय बताए चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए दो विषय बताए एक अभ्यास और एक वैराग्य उन दोनों में से अभ्यास क्या चीज है तो कहते हैं स्थिति स्थिति का अर्थ होता है एकाग्रता स्थिति का अर्थ होता है समाधि स्थिति का अर्थ होता है योग योग तक पहुंचने के लिए सफलता को प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जाता है उसका नाम है अभ्यास यत्न शब्द संस्कृत का है और उसमें आप एक प्राव जोड़ देंगे तो आपका परिचित शब्द है प्रयत्न प्रयत्न करना उसको कहते हैं अभ्यास तो ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं हम मन को रोकने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा इसी का नाम अभ्यास है और ध्यान जो है योग का सातवां अंग है वहां तक पहुंचने के लिए समाधि आठवां अंग है वहां तक पहुंचने के लिए आपको पीछे के अंगों का भी अनुष्ठान करना पड़ेगा यम नियम क्रम से आप अनुष्ठान करते जाएंगे केवल आप कहेंगे मैं दिन में बैठकर कर ध्यान करू योगाभ्यास करूं, सफलता नहीं मिलेगी व्यवहार काल में हम यम नियम का पालन करते हैं और उपासना काल में आसन प्राणायाम सबका अनुष्ठान करते हैं तब जाकर हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। जो यम नियम का पालन नहीं करता है आसन प्राणायाम प्रत्याहन आदि का अभ्यास नहीं करता है वो तो समाधि तक नहीं पहुंच सकता है समाधि तक पहुंचने के लिए इन सब का अभ्यास करना आवश्यक है तो स्थिति के लिए समाधि के लिए योग के लिए जो यत्न करते हैं प्रयत्न करते हैं उसका नाम है अभ्यास प्रयत्न करना पूज्य स्वामी सत्यपति जी कहते हैं मन नहीं लगता है इसलिए यदि आप ध्यान करेंगे नहीं अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी भी मन नहीं लगेगा जब भी आप प्रारंभ करेंगे यही से तो आपको चलना है जब भी आप ध्यान के लिए योगाभ्यास के लिए प्रारंभ करना चाहेंगे तब आपकी स्थिति ऐसे ही रहेगी तो तब क्यों शुरू करे अब क्यों ना करे तो अब भी करे तो भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब भी आगे बढ़ना है यहीं से ही प्रारंभ करना है और जो भी लोग समाधिस्थ हुए हैं समाधि को प्राप्त किए हैं अथवा ऋषि बने हैं महर्षि बने हैं अथवा मुक्ति को प्राप्त कर लिए सबकी स्थिति हमारी जैसी ही थी और यहीं से ही उन्होंने यात्रा शुरू किए है यहीं से भी और निचे स्तर से हम भी कितने जन्मों से किस स्तर से आए हैं तो जब भी हम प्रारंभ करेंगे आज की स्थिति से ही प्रारंभ करना पड़ेगा तो ऐसे नहीं कहना है कि मन नहीं लगता है इसलिए मैं ध्यान नहीं करूंगा तब तो कभी भी मन नहीं लगेगा मन ना लगने पर भी आपको उसके लिए प्रयत्न करना है धीरे धीरे प्रयत्न करने से सफलता मिल जाती है तो अभ्यास कैसे करें उसके लिए अगला सूत्र बताया गया है थोड़ा थोड़ा बोलिए सातु तु दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितों दृढ़ भूमि ही अभ्यास पक्का कब होगा एक दिन अभ्यास करने से पक्का नहीं हो जाएगा सात दिन के योग शिविर में हम ये गारंटी नहीं ले सकते आप समाधि तक पहुंच जाएंगे आपको तो एक परिचय कराया जा रहा है एक सामान्य अभ्यास कराया जाता है इसको आपको घर में भी जाकर करना है कितने काल तक करना है तो महर्षि कहते हैं दीर्घ काल कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको निपुणता कुशलता प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट बनने के लिए लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है गाड़ी आप सीखते हैं गाड़ी चलाना सीखते हैं क्या एक दिन में सात दिन में आप कुशल हो जाते हैं कई दिन तक चलाते हैं खुले रास्ते में चलाते हैं तब जाकर आप भीड़ बाजार में चलाने में समर्थ होते हैं वर्षों के बाद ठीक ठीक चला पाते हैं फिर भी दुर्घटना हो जाती तो ध्यान के लिए भी यही स्थिति है आपको यहाँ अभ्यास कराया जाता है सात दिन तक अभ्यास कराया जाएगा उसके बाद आपको घर में जाकर अभ्यास करना है इसी विधि से करना है अथवा आगे जैसी जैसी आपकी स्थिति उन्नत होती जाएगी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं लेकिन यह अभ्यास दीर्घ काल तक होना चाहिए पहला शर्त बताया दीर्घ काल लंबे काल तक करना है कब तक लंबा काल मतलब सीमा क्या है सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है न काल नियम वाम काल का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप एक साल करेंगे तो आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा समाधि लग जाएगी या पांच साल में हो जाएंगे दस साल में समाधि प्राप्त कर लेंगे ऐसे काल का कोई नियम नहीं है तो कहेंगे फिर पता क्या है? हमें सीधी मिलेगी समाधि लगेगी पता कैसे चलेगा पता आपके अभ्यास और वैराग्य के ऊपर निर्भर करता है आप दिन में कितना समय अभ्यास करते हैं और व्यवहार काल में यम नियम पालन के लिए कितना जागरूक रहते हैं उसके आधार पर आपकी सफलता निर्भर है जो व्यक्ति दिन भर में व्यवहार काल में पूरा जागरूक रहता है यम नियम का भंग नहीं होने देता है उसकी उपासना भी बढ़िया होगी और अभ्यास कितना करते हैं ध्यान के लिए कितना समय लगाते हैं उसमें जो बाधाएं आती हैं उसको रोकने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है तो जितना आप प्रयत्न करते हैं अब हम यहाँ दो तो सौ ढाई सौ लोग बैठे है सबके स्तर अलग अलग है किसी के अंदर ज्यादा वृत्तियां उठती है उसको ज्यादा समय लगाना पड़ेगा किसके अंदर कम वृत्तियां हैं कम क्लेश है तो उसकी कम वृत्तियां होगी क्लेश अधिक है तो मृत्या भी अधिक होगी क्लेश कम है तो मृतियां भी कम होगी तो वृत्तियों के आधार जो है हमारे चित्त में विद्यमान संस्कार जिसके अंदर जितने उल्टे संस्कार होंगे तो उसको उतना अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उसको उतना अधिक समय लगाना पड़ेगा तो समय का कोई नियम नहीं है आपके लिए अलग समय है दूसरों के लिए अलग समय है ऐसे कोई नियम नहीं है कि पांच साल सबके लिए लग जाएगा भाई पांच साल का कोर्स है पांच साल कोर्स करेंगे तो समाधि लग जाएगी ऐसे नहीं है आपके चित्त में कितने संस्कार है और किस प्रकार के संस्कार है और आप कितना अभ्यास करते हैं उसके आधार लिए दीर्घकाल सीमा अलग अलग होगी दीर्घकाल अगला बताते हैं है। लगातार करना है यहाँ सात दिन शिविर में आए अभ्यास करके चलेंगे। फिर अगला शिविर अक्टूबर में होगा तो अक्टूबर के शिविर में आकर अभ्यास करेंगे बीच में छोड़ देंगे तो ये नहीं चलेगा रोज आपको अभ्यास करना है अच्छे चीजों में भी ऐसे बुरे चीजों में भी ऐसे चाय पीने का अभ्यास आपका छूट गया सात दिन में आप घर जाकर फिर चाय पीने का शुरू कर देंगे तो पुराने संस्कार फिर प्रबल हो जाएंगे तो जो छोड़ने का अभ्यास है छो, अभ्यास बनाए रखना है घर में भी जाकर चाय नहीं पीने और ध्यान यान सात दिन तक किए तो सात दिन के बाद बंद नहीं करना है उसको चालू रखना है ये निरंतरता होनी चाहिए पांच दिन अभ्यास करूं दो दिन छोड़ दिया फिर दस दिन अभ्यास किया फिर आठ दिन छोड़ दिया ऐसे अभ्यास करने से हमारा अभ्यास पक्का नहीं होता है दृढ़ नहीं होता है तो इसलिए मासी कहते हैं निरंतर और अगली बात पता है कि सत्कार सेवितो। सत्कार पूर्वक सेवन जैसे कोई अतिथि आ जाए कोई विद्वान आ जाए तो हम सत्कार करते हैं वैसे तो ही योगाभ्यास जो है इसको भी सत्कार पूर्वक करना है मनुष्यों का सत्कार तो हमें समझ में आता है योग अभ्यास का कैसे सत्कार करें तो मासिक व्यास जी सत्कार को व्याख्या करते चार बातें बताई हैं। पहली बात बताई कि तपसा सत्कार के अंतर्गत बता रहे कि तप पूर्वक जब करेंगे तब उसका सत्कार होता है थोड़ी सी बाधा आई और आपने योगाभ्यास छोड़ दिया बंद कर दिया ऐसे करेंगे तो योगाभ्यास में दृढ़ स्थिति प्राप्त नहीं होगी थोड़ी थोड़ी बाधा तो सहन करना चाहिए गर्मी लग रही है थोड़ी सी गर्मी हो चला ले कक्षा में हम सबके पास पंखे तो है नहीं जो पंखे के नीचे बैठे हैं उनको हवा बढ़िया लगती है किसी को थोड़ी गर्मी लगती है सहन कर ले सर्दियों में थोड़ी सी सर्दी लगती है खुले में रहने का अभ्यास नहीं है थोड़ा सा अभ्यास कर लें, तपस्या करें लेकिन एक सीमा में करें, जिससे हमें रोगी ना हो जाए तो तप पूर्वक जब आप योगाभ्यास करते हैं तो सफलता मिलती है ये सत्कार का पहला भाग है तप दूसरा भाग है श्रद्धा या श्रद्धा पूर्वक योगाभ्यास करना है पहले दिन में रविवार को रात को मैंने बताया था श्रद्धा जो है योगी की रक्षा करती है और कैसे कल्याण करने वाली माँ के समान तो ये श्रद्धा बहुत आवश्यक है आप संदेह करेंगे कि पता नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ समाधि लगेगी नहीं लगेगी ईश्वर होता है भी नहीं होता है क्या पता है ईश्वर का कभी साक्षात्कार होगा भी नहीं होगा ऐसे करने से सफलता मिलने की संभावना कम हो जाती है तो पूरी श्रद्धा पूर्वक जैसे मैंने आपको उस दिन भी उदाहरण दिया था वैज्ञानिकों के बात तो के ऊपर आप विश्वास करते हैं ये तार है तो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करती आपने देखा ही नहीं कैसे आप श्रद्धा करते हैं जैसे वैज्ञानिकों के बातों के ऊपर श्रद्धा करते है सरकार ने बता दी कि 120 करोड़ जनता है भारत में आपने मान ली उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है तो हमारे ऋषियों ने जो कहा है ये भी श्रद्धा के योग्य है श्रद्धा के पात्र है ऋषि कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उनके ऊपर आपको अत्यंत श्रद्धा रखनी चाहिए ये सत्कार का दूसरा भाग है जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक आचरण करता है उसको सफलता मिलती है तीसरा भाग बता विद्या विद्यापूर्वक ध्यान करना है पढ़ने लिखने की क्या हो सकता है ऐसे नहीं सोचना है केवल ध्यान ही करा जाता है ये योग दर्शन की कक्षा क्यों है पढ़ने पढ़ाने की क्या हो सकता है तो ऋषि कहते हैं विद्या विद्या पूर्वक अभ्यास करेंगे अविद्या पूर्वक करेंगे तो नहीं मिलेगा अविद्यापूर्वक अभ्यास करते हैं मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर करते हैं सफलता नहीं मिलेगी जब विद्यापूर्वक करते हैं ज्ञान पूर्वक करते हैं शास्त्र के अनुकूल करते हैं तब सफलता मिलती है और चौथा भाग बताया ब्रह्मचर्य न ब्रह्मचर्य इंद्रियों का संयम इंद्रियों का संयम रखना योगाभ्यास के लिए अत्यंत आवश्यक है वो एक विशेष विषय विशे है इंद्रियों को संयम करने से ही हम योग मार्ग में चल पाते हैं योग में सफलता मिलती है हमारा योगाभ्यास दृढ़ होता है और ऐसे जो तप पूर्वक श्रद्धा पूर्वक विद्यापूर्वक और इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक करता है उसका अभ्यास कभी भी डिगने वाली नहीं होती है संसार में कितने भी बाधाएं आए उस व्यक्ति को अपने रास्ता से कोई च्यूत नहीं कर सकता है इतना पक्का हो जाता है सत्कार और दीर्घकाल काल निरंतरी अभ्यास करने से सफलता मिलती है ये अभ्यास के बारे में बताया है ऐसे अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और ध्यान एकाग्र स्थिति बनेगी ईश्वर साक्षात्कार तक आप भी पहुंच सकते हैं शर्त यही है कि इन सब का आपको पालन करना है दूसरी बात थी वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है वैराग्य क्या है अगला सूत्र थोड़ा थोड़ा बोलिए दृष्ट आनुश्रविक विषय वित्रृष्णस वशीकार संज वैराग्यम वैराग्य का अर्थ क्या होता है उसको इस सूत्र में बताते हैं दो प्रकार के विषय हमारे सामने होते हैं एक दृष्टि और एक अदृष्ट अनुश्रमिक विषय दृष्टि होता है जिसको हमने देख लिया देख लिया मतलब कल जैसे शंका समाधान में बताया था केवल आंखों से देखना नहीं हमने किस चीज को खाया है वो भी हमारे लिए दृष्ट विषय हो गया जिन जिन विषयों को हमने देख लिया जान लिया समझ लिया स्वयं भोग कर चुके हैं वो है दृष्टि विषय और आनुश्रविक जिनको हमने अभी देखा नहीं भोगा नहीं अनुभव नहीं किया है केवल सुना है श्रवण किया है उसको कहते हैं आनुश्रविक विषय दो प्रकार के विषय हो गए दृष्ट जिसको हमने अपने शरीर में अपने जीवन में भोगा है तो विषय है और जिनको इस जीवन में हमने भोगा नहीं देखा नहीं जाना नहीं केवल सुना है तो वह आनुश्रविक विषय है इन दोनों प्रकार के विषयों से कृष्णा रहित हो जाना उसको वैराग्य कहते हैं तो दृष्टि विषय का उदाहरण दे देता हूँ आप सब जानते ही जिन चीजों को हमने खाया पिया देखा है सुना है है, चखा है, उपभोग किया है वो दृष्टि विषय है रोज हम जो प्रयोग करते हैं वो हमारे दृष्टि विषय है और आनुश्रमिक विषय जिनको आपने देखा नहीं है जैसे स्वर्ग आपने देखा है कभी क्यों स्वर्ग में गए हैं क्या कभी आपको कोई पूछेगा ऋषि उद्यान गए तो आप तो कह सकते हैं ऋषि उद्यान गए हम देखे शिविर में भाग लिए बड़ा आनंद आया लेकिन स्वर्ग में भी बड़ा आनंद आता है कभी आपने देखा ही नहीं है कभी आपने कभी आप गए नहीं उसको केवल सुना है स्वर्ग ऐसे होता है जहा कोई रोग नहीं होता है जहाँ भूख नहीं लगती है प्यास नहीं लगता है बड़ा आनंद आता है सुनी सुनाए बातें हैं, बाते हैं। योगियों को बड़ा सुख होता है विदेह योगी होते है प्रकृति लय योगी होते हैं इन योगियों के बारे में सुना है योगियों को यही ये, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है उन सिद्धियों से उनको बहुत आश्चर्य मिलता है लोक में भी उनका बहुत सम्मान होता है कोई योगी आ जाए तो उसका बड़ा सम्मान होता है तो ये आपने कभी अनुभव किया है योगी को कैसा सुख मिलता है सुना है केवल तो उसके प्रति लालसा रहती है इसको मैं प्राप्त करूं और जिन चीजों को भोगा नहीं है दूसरे मोटे स्तर पर कहें, तो जिन्होंने हवाई जहाज में यात्रा की है उसके लिए वो हो जाएगा दृष्टि विषय और जिन्होंने हवाई जहाज में यात्रा नहीं की है सुना है बड़ा आनंद आता है वो उसके लिए आनंद विषय हो जाएगा। तो जिन चीजों को हमने भोग लिया जीवन में वो दृष्ट और जिनको भोग नहीं है केवल सुना है वो आनुश्रमिक विषय है इन दोनों प्रकार के विषयों को भोगने की हमारे अंदर तृष्णा बनी रहती है तृष्णा का अर्थ सामान्य रूप से क्या होता प्यासा प्यास लगते है तो पानी पीने की इच्छा होती है उसको तृष्णा कहते हैं ऐसे ही इन विषयों को भोग करने की हमारे अंदर इच्छा बनी रहती है उसको भी विषय तृष्णा कहते हैं और जब ये तृष्णा हट जाती है उसका तो नाम है मित्रृष्णा उस मित्रृष्णा को ही वैराग्य कहते हैं महर्षि व्यास जी इसको व्याख्या करते कहते हैं दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपि। कुछ दिव्य विषय होते हैं और कुछ अधिव्य विषय होते हैं दिव्य विषय आ जाए जो बढ़िया है अनुकूल लगता है तो उसको भोगने की हमारे अंदर रुचि होती है आकर्षण होता है प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है और अदिव्य विषय जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो आ जाए तो घृणा होती है द्वेश होता है क्रोध आता है ये अदिव्य विषय है संसार में जो मिलता है ये अदिव्य विषय है और स्वर्ग में जो मिलता है वो दिव्य विषय है सुना ना आपने इसे तो ये दिव्या दिव्य विषय जब हमको प्राप्त हो जाते हैं प्राप्त होने पर भी जब व्यक्ति के अंदर उसके प्रति आकर्षण नहीं होता है द्वेष नहीं होता है घृणा नहीं होती है उसको वैराग्य कहते हैं जैसे भिकारी है अब उसके पास खाने को नहीं है तो उसको हवाई जहाज में उड़ने की इच्छा नहीं होगी हम इच्छा नहीं है तो उसको हम वैराग्य नहीं कह सकते दिव्य विषय सामने आने पर भी जब आप उसको रोकते हैं आप भोग सकते हैं फिर भी भोगना नहीं चाहते हैं। तब है तब कहा जाएगा वैराग्य है दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपनी चित्त विषय दोष दर्शिना कितने में विषयों को आप भोगे उसमें आप तृप्त नहीं हो सकते जितना विषयों को अधिक भोगेंगे उतनी ही आपके अंदर अतृप्ति बढ़ेगी ये एक विषय है इसकी हम चर्चा करते रहते हैं तो विषयों को भोगने से कभी भी तृप्ति नहीं होती है ये यदि दर्शन ये ज्ञान आपके अंदर है तो आपको वैराग्य है माना जाएगा और यदि विषयों में दोष दिखाई नहीं देता किसी अन्य कारण से आप विषयों को भोग नहीं करते हैं तो उसको वैराग्य नहीं कहा जाएगा आपके अंदर तत्व ज्ञान है आपके अंदर वास्तविक सत्य ज्ञान है उस कारण से आप विषयों को नहीं भोग रहे हैं। तो आपको वैराग्य माना जाएगा जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं किसी को डायबिटीज हो गया अब उसको डॉक्टर ने मना किया है कि आप मीठा खा नहीं सकते मीठा खाता भी नहीं क्यों, खाने से उसको परेशानी होती लेकिन खाने के लिए उसके अंदर इच्छा तो बनी हुई है रोग के कारण चिकित्सक के सलाह के कारण वो भोग नहीं करता है उसको हम वैराग्य नहीं कहते जब व्यक्ति के अंदर भोग भोगने की इच्छा समाप्त हो जाती है वो तो वैराग्य है और भोग की इच्छा तो बनी हुई है लेकिन किसी अन्य कारण से वो त्याग कर रहा है छोड़ रहा है तो उसको वैराग्य नहीं कहेंगे त्याग कहेंगे तो त्याग में और वैराग्य में बड़ा अंतर है त्याग में भोगने की इच्छा होती है लेकिन भोगता नहीं है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सामाजिक दबाव के कारण हो सकता है अन्य प्रतिबंध के कारण हो सकता है अब एक दुकानदार के पास एक नौकर है वो सुबह से लेकर शाम तक मिठाई बेचता है लेकिन स्वयं मिठाई नहीं खाता क्यों मिठाई खाएगा तो मालिक उसको दंड देगा नौकरी से निकाल देगा अथवा वेतन से काट देगा हम उसको वैराग्य है हम नहीं कहेंगे खाने की तो इच्छा है अन्य किसी कारण से वो तो उसका प्रयोग नहीं करता है तो उसको त्याग तो कह सकते है वैराग्य नहीं कह सकते तो मार्सी व्यास जी कहते हैं एक तो विषय में दोष दिखाई देना चाहिए क्या दोष है ये विषय ऐसे है इनको भोग कर कोई भी तृप्त नहीं हुआ है संसार में कितने भी बड़े से बड़े व्यक्ति को देखिए उसके अंदर पूछिए कि आपकी और कोई इच्छा बची है या नहीं है क्या उत्तर मिलेगा आपको चाहे वो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो बलवान हो पहलवान हो पूरे भारत के जो सबसे बड़ा पहलवान है उसको पूछिए क्या इच्छाए समाप्त हो गई प्रथम पुरस्कार आया नोबल पुरस्कार मिल गया राष्ट्रपति बन गया प्रधानमंत्री बन गया इच्छाएं समाप्त हो गई नहीं होती है ऐसे विषय में जो दोष देखता है उसी को कहेंगे वैराग्य और तत्व ज्ञान के कारण भोग नहीं करता है उसी को कहेंगे वैराग्य और उसका अगला भाग बताया हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा अपने अंदर हेय की भावना भी न आए उपाधेय की भावना भी न आए है मतलब कल्पना करिए आपके सामने भोजन आ गया घर में तो आप बढ़िया बढ़िया पकवान खाते होंगे और यहां शिविर में आए तो आपको सादा भोजन मिलता है मिर्च मसाला